संक्षिप्त महाभारत पर्व कौरव सेना के पराभव के विषय में राजा क्षेत्र और संजय का संवाद तथा कृतवर्मा पराक्रम का वर्णन। राजा ने कहा हमारी सेना अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और सुव्यवस्थित है उसकी भी विधिवत की जाती है हम सर्वदा उसका अच्छी तरह सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अच्छा भाव है उसमें कोई अधिक बूढ़ा या बालक अधिक दुबला या मोटा अथवा पुरुष भी नहीं है सभी सबल और स्वस्थ शरीर वाले हैं हमने किसी को भी फुसला कर, उपकार करके अथवा संबंध के कारण भर्ती नहीं किया इनमें ऐसा भी कोई नहीं है जो बिना बुलाए अथवा बेगार में पढ़कर लाया गया हो हमने अनेकों महारथी योद्धाओं को चुन चुनकर ही भर्ती किया है तथा उनमें से किन्हीं को जो जो किन्हीं को को यथा योग्य वेतन वेतन वेतन देकर और करके संतुष्ट किया है। है, हमारी सेना में ऐसा योद्धा एक भी नहीं है जिसे थोड़ा मिलता मिलता हो अच्छा वेतन मिलता ही ना हो। ही मैंने मेरे पुत्रों ने तथा हमारे बंधु बांधो ने सभी का दान मान और आसनादी से सत्कार किया है किंतु फिर भी श्री कृष्ण और अर्जुन सभी सलामत हमारी सेना में घुस गए कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सका तक कि सात्यकी ने ने भी उन्हें कुचल डाला। इसमें के के सिवा और किसे दोष दिया जाए? अच्छा, जब दुर्योधन ने अर्जुन को के सामने खड़ा देखा और सात्यकी को निर्भयता से अपनी सेना में घुसते पाया तो उसने उस समय पर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया मैं तो यही समझता हूं कि अर्जुन और सातिकी को अपनी सेना लांगते और कौरव योद्धाओं को युद्ध स्थल देख देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिंता में पड़ गए होंगे। कृष्ण और अर्जुन के अपनी सेना में प्रवेश की बात सुनकर मैं भी बड़ी घबराहट में पड़ गया हूँ अच्छा जब द्रोणाचार्य पांडवों को व्यूह के द्वार पर रोक लिया तो वहां उनके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ यह मुझे सुनाओ और यह भी बताओ की अर्जुन ने सिंधु राज का वध करने के लिए क्या उपाय किया संजय ने, ने कहा राजन यह सारी विपत्ति आपके अपराध से ही आई है इसलिए अन्य साधारण पुरुषों के समान आप इसके लिए चिंता न करें पहले जब आपके बुद्धिमान ने कहा था कि आप पांडवों को राज्य से चित न करें तो आपने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जो पुरुष अपने हित से श्रोतों की बात पर ध्यान नहीं देता वह भारी विपत्ति में पढ़कर आप ही की तरह चिंता किया करते हैं श्री कृष्ण ने भी संधि के लिए आपसे बहुत प्रार्थना की थी किन्तु आपसे उनका भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ इससे आपकी गुणहीनता पुत्रों के प्रति पक्षपात धर्म पर अविश्वास पांडवों के प्रति मत्सर और कुटिल भाव जानकर तथा आपके मुख से बहुत सी बेबसी की सी बातें सुनकर ही सर्वलोकेश्वर श्री कृष्ण ने करों पांडवों में भारी युद्ध खड़ा किया है यह भीषण संहार आपके ही अपराध से हो रहा है मुझे तो आगे पीछे या मध्य में भी आपका कोई पुण्य कृत्य दिखाई नहीं देता मेरे विचार से तो इस पराजय की जड़ आप ही हैं। अतः तो अब सावधान होकर जिस प्रकार यह भीषण संग्राम हुआ था, वह सुनिए जब सत्य परी आपकी सेना में घुस गया तो फीमसेन आदि पांडव भी आपके सैनिकों पर टूट पड़े उन्हें बड़े क्रोध से धावा करके देख महारथी कृतवर्मा ने अकेले ही आगे बढ़ने से रोक दिया इस समय हमने कृतवर्मा का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा सारे पांडव मिलकर भी युद्ध में उसे नीचा न दिखा सके तब महा द्रौपदी के पुत्रों ने सात सात बाणों से घायल किया तथा विराट द्रुपद और श्रीखंडी ने पांच पाठ बाढ़ बाढ़ कर फिर बीस बाणों से उस पर और भी वार किया कि वर्मा ने इन सभी वीरों को पांच पाठ बाणों से बिन्द कर सात बाढ़ छोड़े तथा उनके धनुष और झाटकर रस से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर बड़ी तेजी से सत्तर बाढ़ों द्वारा उनकी छाती पर फिर चोट की। के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने से वे काटने लगे तथा अचेत से हो गए थोड़ी देर बाद जब होश हुआ तो भीमसेन ने उसकी छाती में पांच बाढ़ मारे इससे कृतवर्मा के सब अंग लो लुहान हो गए तब उसने क्रोध में भरकर तीन बाढ़ों से भीम भी से ढूँढ दिया इस पर पर उन सबने भी उस पर साथ साथ छोड़े। परमा ने एक छुड़क बाढ़ से शिखंडी का धनुष काट दिया इससे कुपित होकर शिखंडी ने धाल तलवार उठा ली तथा तलवार को घुमाकर कर कृतवर्मा के रथ पर फेंका वह उसके धनुष और बाढ़ को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा ध्वस लेकर प्रत्येक पांडव को तीन तीन बाढ़ों से बंद दिया तथा शिखंडी को आठ बाढ़ों से घायल कर डाला शिखंडी ने भी दूसरा ध्वस लेकर अपने तीखे बाणों से कृतवर्मा को रोक दिया इससे क्रोध में ढर कर वह शिखंडी के ऊपर टूट पड़ा इस समय अपने पहले बाणों से एक दूसरे को व्यथित करते हुए वे महारथी प्रलय कालीन सूर्यों के समान जान पड़ते थे कृतवर्मा ने महारथी शिखंडी पर तिहत्तर बाढ़ों से वार करके फिर उसे सात बाढ़ों द्वारा घायल कर डाला इससे वह और उसके हाथ से धनुष बार गिर यह देखकर उसका सारथी बड़ी फुर्ती से रथ को रामगढ़ के बाहर ले गया शिखंडी को रथ के पिछड़े भाग में अचेत पर देख कर अन्य पांडव वीरों ने कृतवर्मा को अपने रथों से घेर लिया किन्तु इस समय कृतवर्मा ने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया उसने अकेले ही उन सब वीरों को उनकी सेना के सहित परास्त कर दिया पांडवों को जीत कर उसने पांचाल संजय और केकल वीरों की भी दांत खट्टे कर दिए अंत में कृतवर्मा की बाढ़ वर्षा से व्यसित होकर वे सभी महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए